देवी भागवत आठवां स्कंद श्री नारद जी के द्वारा नारायण रूप की स्तुति श्री नारायण कहते हैं नारद इस प्रकार किम पुरुष वर्ष में कवियर हनुमान सत्य प्रतिज्ञ दृढ़व्रति तथा कमल पत्र के समान विशाल नेत्र वाले भगवान श्री राम की स्तुति करते उनके गुण गाते तथा भक्तिपूर्वक भली भांति उनकी पूजा करते हैं जो पुरुष भगवान श्री राम के इस अद्भुत कथा प्रसंग को सुनता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह राम के परम धाम का अधिकारी बन जाता है श्री नारायण कहते हैं नारद इस भारतवर्ष में आदि पुरुष विराजमान रहता हूँ और तुम निरंतर मेरी स्तुति करते हो नारद जी कहते हैं ओम नमो भगवते उपशमशीला योगतात्माय नमो किंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय नर नारायणा परमहंस परम गुरुवे आत्मा रामाधिपतिये नभो नबह जो शांत स्वभाव अहंकार शून्य निर्धनों के परम धन ऋषियों में प्रधान परम हंसों के श्रेष्ठ गुरु तथा आत्मा रामों के अधीश्वर हैं उन ओंकार स्वरूप भगवान नारायण को बार बार नमस्कार है जो जगत की उत्पत्ति के समय कर्ता होने पर भी कर्तित्व तो अभिमान से नहीं बंधते देह में रहते हुए भी दैहिक गुण भूख प्यास से क्षुब्ध नहीं होते तथा दृष्टा होते हुए भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती उन परम असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप आप भगवान नारायण को नमस्कार है योगी राज प्रभो हिरण्यग्रम गर्भ ब्रह्मा जी का कथन है कि योग की सफलता यही है कि पुरुष अंत समय में अहंकार शून्य होकर आप निर्गुण ब्रह्म में भक्तिपूर्वक अपना मन लगा दे भगवान जिस प्रकार सांसारिक और पारलौकिक भोगों की इच्छा रखने वाला व्यक्ति पुत्र और धन चिंता करते हुए चल बसता है उसी प्रकार यदि विद्वान भी अपने इस कुत्थित शरीर के छोट जाने के भय से भरा रहे तो उसका विद्या अभ्यास करना केवल परिश्रम मात्र ही है अतः इंद्रियों के अधिष्ठाता प्रभो आप अपने में स्वाभाविक रूप से रहने वाले उस भक्ति को मुझे देने की कृपा करें जिसके सहारे मैं माया अत्यंत सुदृढ़ ममता एवं अहंकार को तुरंत काट सकूं। इस प्रकार अखिल ज्ञातव्य रहस्यों को देखने वाले मनिवर नारद जी द्वारा मुझ अप्रमेय स्वरूप भगवान नारायण की सदा स्तुति होती रहती है देवर्षे इस भारतवर्ष में जितनी नदियाँ और पर्वत हैं उनका मैं वर्णन करता हूँ तुम मन एकाग्र करके सुनो मलय त्रिकूट ऋषभ कुटल को, कोल देवगिरी मैनाक्षकट अद्रि महेंद्र वारिधार विंध्य मुक्तिमान ऋक्ष पारियात्र द्रोण चित्रकूट गोवर्धन रेवतक ककुभ नील गौरमुख इंद्रकील तथा कामगिरी पर्वत हैं इनके अतिरिक्त भी अन्य प्रचुर पुण्य प्रदान करने वाले असंख्य पर्वत हैं इनसे निकली हुई सैकड़ों या हजारों नदियाँ हैं जिनके जल पीने स्नान करने देखने अथवा नाम का उच्चारण करने से भी प्रणियों के तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं इनके नाम हैं ताम्रपर्णी चंद्रवंशा कृतमाला वटोदका वैहायसी कावेरी वेणा पयस्विनी तुंगभद्रा कृष्णवेणा थर्करा वर्तका गोदावरी धीमरथी निर्विंध्या पयुष्णिका तापी रेवा सुरसा नर्मदा सरस्वती चरमणवती सिंधु तथा अंध एवं शोण नाम वाले दो महान नद ऋषि कुल्या त्रिशामा महानदी वेदस्मृति कौशिकी यमुना मंदाकिनी दृषदवती गोमती सरयू रोघवती सप्तवती सुषमा शतद्रु चंद्रभागा महदा वितस्ता अक्षनी तथा विश्वा जो विविध नामों से ये प्रसिद्ध हैं